इसलिए कह दिया कि परमेश्वर परमात्मा सर्वस्व सही सर्वम ईष्टे वही सब पर जो है वह शासन करता है कैसे कि सबकी आत्मा है थोड़ी सिक्की का देख लीजिए ईश ऐश्वरी अस्व धातु ईशा ऐश्वरीय राम का धातु है उसे कृपि क्विप प्रत्यय कर दिया कि प्रत्य करने पीपी और कुत्ता का पहाड़ी लोप हो जाता है क का लोप हो जाता है लशक को तदीते से हैं? और क का लोप हो जाता है हलंतम से और वह का लोप हो जाता है वेर प्रत्येक इस प्रकार उस प्रत्यय का पूरा का पूरा लोप हो जाता है तीसरे का ती लुप्त से प्रत्य करने पर उसका लोप हो जाने से कृदंत हो गया कृत प्रत्यय है कृत प्रत्यय होने से यह कृदंत हो गया उसका रूप हो गया कृदंत रूपम कृदंत होने से इसकी प्राकृपिक संज्ञा हो जाएगी और प्राकृतिक संज्ञा हो जाने से सुवादी आ जाएगी तो ऐसे बन जाएगा ईट कस्य तृतीय वचनम ईशाई उस ईट शब्द के तृतीया के एक वचन में रूप बनेगा ईशा अब एक शंका उठाते हैं कि ननु न कथम किबंत शब्द वाक्यता ईश ईट है किबंत हुआ है? है कर्ता में।, किस में होता है कर्ता में और तुम्हारा परमात्मा है अक्री मारा परमात्मा है अक्रिय तो अक्रिय है और इस शब्द से प्रत्यय हुआ है कर्ता तो तो तो कर्ता बन नहीं सकता है तो अभिक्रिय आत्मा में इस इस शब्द का प्रयोग कैसे हो सकता ये एक शंका पक्षी का कहना है शंका को देखिए ननु कर्तर पि विधाना कर्ता में पिप्रत्यय हो निश्चित तो और परमात्म अभिक्रियवात्म परमात्मा अभिक्रिय होने से कथम क्यंत शब्द बात परमात्मा में कुबंत शब्द का जो है प्रयोग कैसे होगा इति ये शंका है तत्राह तदभाष्यकार भगवान ने क्यारी सीता परमेश्वर सर्वस्य उसका आनंद गिरी लिखते माओपाधि ईशन कर्तृत्व संभव वही शुद्ध परब्रह्म परमात्मा जब माया रूपी उपाधि से हम उसको कथन करते हैं तो माओपाधि वाला जो परमात्मा है उसमें कर्तृत्व संभव है इसलिए क्बंत शब्द बाच्यता न विरुद्धी पिवित शब्द बाच्यता का कोई विरोध नहीं होगा निरुपाधिक जो इसको खूब जान में रखेंगे कि यहां पर परमात्मा शब्द का उपनिषद में प्रयोग हो जाता है तो बाच्यार्थ और उससे अपने को समझना क्या है लक्षार्थ जो है निरुपाधिक तो उसी के साथ ही जो है लक्षार्थ का भी ज्ञान होता जाता है और वही जो है वह बताना जो है लक्ष्यभूत है उपनिषद का निरुपाधिक का पर प्रयोग जो होता है तो उसी के साथ दोनों हो जाता है ऐसा नहीं कुछ के लिए अलग दोनों उसी के साथ हो जाता है माओपाधिक कहा गया और उसके द्वारा हम समझे क्या निरुपाधिक तो माओपाधिक मित्र बंद वाच्यता जैसे ब्रह्मसूत्र में ही देखें जन्मादेश व था ब्रह्म जिज्ञासा अब भ्रह्म की जिज्ञासा आप जो है वह निर्पाधिक ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं कि स्वपाधिक ब्रह्म की जिज्ञासा मुक्ति देने वाला निरुपाधिक स्वरूप है कि जो है वह स्वपाधिक स्वरूप पर उसका लक्षण जब करते हैं तो जन्मदेश तो देखो सोपाधिक का लक्षण किया और उससे लक्षित कौन हुआ निरुपाधिक क्योंकि वो अशब्द पद है तो शब्द के द्वारा उसको कहा तो नहीं जा सकता है तो शब्द के द्वारा जिसको कहा जाएगा वो सौपाधिक हो जाएगा और उस स्वपाधिक के द्वारा ही निरुपाधिक लक्षित इसलिए यहां पर कह दिया कि नक्ष भविष्य ईशी त्री ईशी त्री, इशी त्री इशी तव्य भावी न कर ही भेद प्राप्त है इसकी संख्या अब और फिर परमात्मा हो गया शासन करने वाला और शासित हो रहा है जीव जगत तो भेद हो गया कि नहीं आप तो अभेद बताना चाहते भेद हो गया तब कहते हैं सर्व जंतु नाम आत्मा सन प्रत्येगात्म सया वो सभी प्राणियों की आत्मा वही है तो प्रत्येगात्म रूप से जो है वह सब प्रशासन कर रहा है वह सत्ता मात्र से प्रत्येगात्म रूप से शासन कर रहा है तटस्थ होकर के उसका शासन राजा के समान तटस्थ होकर के शासन नहीं है इसलिए कहा प्रत्येगात्म कया तीन स्वेन रूपेण आत्म ईशा वह अपना जो आत्मरूप है जो ईश्वर रूप है उसके द्वारा वास्यम मान तद चुके ना स्वास्थ्य आच्छादनीयम हमको आच्छादन करना चाहिए कहते उस रूप के द्वारा किसको आच्छादित करना चाहिए किम? सर्वं ये सारा सारा का शारा जगत यत यत किंचित किन्च जगत्याम पृथिव्याम जगत जो कुछ भी इस पृथ्वी में जगत नाम रूपात्मक दिखाई देता है सर्वं वो सारा का सारा भेद स्वेन आत्मना प्रत्येगात्मत सर्वमित अपने जो है प्रत्येगात्म जो ईश्वर रूप है उसके द्वारा आच्छादित कैसे करेंगे आच्छादित करने का स्वरूप ये होगा अपने को भी आप चैतन्य रूप देखेंगे है? और उस चे व चैतन्य से पृथक चैतन्य सत्ता पर ही सारा का सारा जगत भाषित हो रहा है ये सारा का सारा ही मई जैसे पर्दा कहे कि जितना चित्र भाषित हो दर्पण कहे कि जितना इसमें प्रतिबिंब भाषित हो रहा है वह तो मैं ही और ये भी कह सकता है मुझ में कोई प्रतिबिंब नहीं है क्योंकि मुझसे अतिरिक्त तो कोई प्रतिबिंब सत्ता है इस इस प्रकार आच्छादन करे परमार्थ सत्य स्वरूप कहते कैसे आच्छादन करेंगे क्या कोई कपड़ा के समान ढकना पड़ेगा इसको जगत को कहते परमार्थ सत्य स्वरूप अनदम सर्वम चराचरम आच्छादी से न परमात्म परमार्थ जो सत्य स्वरूप अपना है वही है अधिष्ठान ये अन जगत का तो अनृतम इदम सर्पम चराचरम अमृत नहीं अनृतम आंद्रतम इदम सर्वम चराचर ये चराचर जो है कल्पित जो चराचर है वो माने मानी इसको बाधित कर दिखता है पर है नहीं परदा से अतिरिक्त जो है आत्मदर्पण से अतिरिक्त यह है ही नहीं ऐसा जो है स्पेन परमात्मा अपने परमात्म रूप के द्वारा परमार्थ सत्य स्वरूप के द्वारा अनित जगत जो है आच्छादनीय है माने बाधनीय है इसको बाधित करने कति कैसे बाधित करना बात समझ में नहीं आती है कति जैसे देखो चंदन की लकड़ी तो चंदन की लकड़ी है उस चंदन की लकड़ी को हमने कीचड़ में गाड़ दिया तो कुछ काल के बाद जो है कीचड़ से ऊपर वो सड़न आ गई तो सड़न आ गई तो दुर्गंधी मालूम होती है तो वह दुर्ग चंदन का स्वभाव क्या है सुगंधी तो चंदन का स्वभाव है सुगंधी और वह हो गया आच्छादित वह वो कीचड़ संबंध से आच्छादित के समान हो गया क्योंकि वो सुगंधित तो वैसे के वैसे हाई है सुगंधित तो वैसे की वैसे हाई है उसमें पर वह आच्छादित हो गया मैंने उसका ज्ञान नहीं हो रहा है अब हम लोग क्या करते हैं कभी अतर लगा देते हैं कभी कुछ लगा देते हैं तो उससे कितने देर सुगंधित होगी यदि नित्य सुगंधि प्राप्त करनी है तो क्या करना पड़ेगा उस जो है कीचड़ को रगड़ करके धो तो करके सड़न निकाल कोई ले नहीं आनी पड़ेगी सुगंधि ले नहीं आनी पड़ेगी सुगंधि तो वही है जहाँ दुर्गंधि मालूम हो रही है, दिन पड़ी है दिन नहीं सुगंधि चंदन की नहीं समाप्त होती कभी चंदन है ना वो कीचड़ भाग जितना रहेगा उतने दुर्गंधि मालूम होगी उसको रगड़ करके घड़ करके निकाल दीजिए तो अंदर की जो उसकी सुगंधी है वह सुगंधी और ये चंदन के लकड़ी में भले भी हो, हो भी जाए पर यहाँ तो जो है वह चंदन के समान विकारी नहीं पर दृष्टांत तो हमारे पास ही है पर चंदन में भी देखा जाता है जिसका स्वरूपगत जो स्वभाव होता है वो जब तक वो रहेगा तब तक सुगंधित तो ये प्रकट करना है इसी प्रकार एक आत्म तत्व है ये जगत का नाम रूपात्मक संघ से वो ढका हुआ मालूम हो रहा उसका स्वभाव नहीं प्रकट हो रहा है मैं चैतन्य हूँ मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हूँ अभोक्ता हूँ ये प्रकट नहीं हो रहा है ये प्रकट नहीं हो रहा क्यों इसके साथ जो है वह अध्यास हो जाने के कारण अब जो परमात्म तत्व से जो है अपने वास्तविक स्वरूप से इसको ढकना है तो क्या करना पड़ेगा उसको उसको हटाना पड़ेगा तो अपना स्वभाव अपने आप प्रकट हो जाए थोड़ी टीका कर दें तब इसको भर्ष पड़े टीका है यथा आदर्शादीसु प्रतिबिंब प्रतिबिंबा आत्मा सन बिंबू तो देवदत्ता ईशिता तथा कल्पित भेदेन ईशित्री ईशित भाव संभवात न वास्तो भेद अनुमानम संभवती पक्षी ने शंका किया था कि यहां पर जब शासन करने वाला हो गया ईश्वर और शास्य हो गया जी तब तो भेद हो गया तो कहते नहीं भेद नहीं होगा कैसे नहीं होगा कि जैसे आदर्श में कोई दर्पण में प्रतिबिंब पड़ रहा है देवदत्त यहाँ खड़ा है आप खड़े हैं आपका प्रतिबिंब पड़ रहा है उसमें तो प्रतिबिंब आना आजकल दर्पण आप देखे हैं ना कई प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, तो ऐसे दो दर्पण लगा लेते हैं लाइन की लाइन इधर दिखाई दे रही लाइन की लाइन इधर दिखाई दे रही है और कर तो लाएन लाएन दे तो लाइन की लाइन ऊपर भी दिखाई दे रही इतने प्रतिबिंब किसके हैं आपके हैं और आप यदि अंगुली उठा दिए तो सभी प्रतिबिंबों में अंगुली उठ जाए आप सभी प्रतिबिंबों का शासन कर रहे हैं पर सभी प्रतिबिंबों का शासन करने पर भी भेद कहां हुआ वो प्रतिबिंब जो है वो आपसे भिन्न इसी बात को कहते था आदर्श आदिशु प्रतिबिंबान आत्मासन प्रतिबिंबों का आत्मा होकर के बिंब भूत देव दत्त जो देव है वह ईशिता भवती उन प्रतिबिंबों का शासन करने वाला होता है तथा कल्पित भेदे न इसी प्रकार कल्पित भेद के द्वारा जो है भाव भाव संभवा दोनों संभव हो जाएगा एक शासन करने वाला हो जाएगा एक शास्य हो जाएगा इसलिए न वास्तव भेद अनुमानम संभवती वास्तव भेद का यहाँ पर अनुमान नहीं कर सकते हो कल्पित भेद में भी शासन शास्य भाव हो जाता है अब बस आच्छादने बस आच्छादने धातु है और उस धातु से जो है अस् रूपम वाष्यम नेत होता है ना नेत नत्यय आपने कर दिया कि हलंत धातु है हलंत धातु से नेत प्रत्यय कर दिया तो क्या हो गया वास्यम तो वस आच्छादानी धातु से रूप हो गया बाष्यम तत्वत तो ईश्वरात्मकम एवं सर्वम वस्तुत जो है ये सारा जगत ईश्वरात्मक ही है पर भ्रांत्या यद अनिश्वर रूपेण गृहित तो। भ्रांति से जो हम अनिश्वर रूप से इसको ग्रहण कर रहे हैं ये मकान है पशु है पक्षी है ये जो ग्रहण कर रहे हैं तो अनिश्वर रूपेण जो है गृहित सर्व ईश्वर आत्म ये सारा का सारा ईश्वर ही है आत्मा ही है इत ज्ञाने न आचादनीय किस प्रकार के ज्ञान के द्वारा इस भेद ज्ञान का आच्छादन कर देना चाहिए सर्वात्मक ईश्वरों अस्मी इत ज्ञातव्य इसमें क्या तात्पर्य निकला कि सर्वात्म ईश्वर ही अपना स्वरूप है अपना स्वरूप जो है ये परिचिन्न नहीं है सर्वात्म ईश्वर ही अपना स्वरूप है वही जो है मैं हूं ज्ञातव्य ईश यही तत्वोपदेश जो है छानदोग्य तत्वसी वित्त यही यहाँ पर उपदेश है जैसे छांदोग्य में तत्व महावाक्य के द्वारा उपदेश किया गया उसी प्रकार यह ईशावास्य में यही महावाक्य यही उपदेश है ईशावास्यम सब ये यही उपदेश है कि अपने जो है वह ईश्वर रूप ही मैं हूं तो सर्वात्म ईश्वर ही मैं हूं यही तत्वोपदेश है जैसे छांदोग्य में तत्त्वमशि के द्वारा तत्वोपदेश किया गया इत्यास ब्रह्म आत्म सत्प्रकाश ब्रह्म आत्म सत्प्रकाश विशेषतःपादी भाज न ये अध्य का है किसी में लिखा है ब्रह्म सर्वम ये शारा का शारा सारा का सारा ब्रह्म ही आत्मैव सर्बम ये सारा का सारा आत्मा ही है सत प्रकाश की विशेषता क्योंकि सबको सत्ता एक ही जगह से मिल रही है और सबको प्रकाश भी एक ही जगह से है तो सत प्रकाश सत और प्रकाश की विशेषता से जो है ये सत्ता प्रकाश रूप सारा का सारा जगत ब्रह्म ही है आत्मा ही है इसलिए इसमें हियोपादी भाई भाव न में जो है भाव नहीं है क्योंकि आत्मरूप है आत्मरूप होने के कारण इसमें हियोपादीय भाव है नहीं स्वप्नव जैसे स्वप्न का पदार्थ आत्मरूप होने से अब क्या जगने पर क्या हटाओगे क्या जो है वह ग्रहण करोगे उसमें यो उपायदेव क्योंकि आप जान लेते मन ही है और कुछ नहीं है उत्तम ची बात को जो है दूसरे जगह कहा है न बंधोस्ती न मोक्ष न विकल्पोस्ती तत्त नित्य प्रकाश ही वास्ती विश्वाकारो महेश्वर तो महेश्वर जो अपना महेश्वर स्वरूप है जो अपना महेश्वर शिव स्वरूप है उसमें ना तो बंधन है उसमें बंधन भी नहीं है और ना मोक्ष उस जब बंधने नहीं है तो मोक्ष कहा स्वप्न में यदि आप किसी बंधन में आवे तो मोक्ष भी कहा जाए यदि बंधने नहीं है तो मोक्ष कहा जैसे बहुत बार जो है कोई चीज गले में है भूल जाती है आप खूब खोजते हैं क्योंकि किसी समय निकाल के रखे थे तो आपको ही ध्यान आ जाता निकाल के रखा और बाद में पाना वो भूल जाता है तो जब खोजे तो बहुत खोजते खोजते खोजते खोजते तब कु ने कहा अरे देखो तो देखा गले में है तब आप बताओ कि वो चीज मिली आपको तो, तो पहले मिली वो गायब भी नहीं हुई और मिली भी नहीं पर पर व्यवहार हो जाता है कि एक बार हमको बार बार आ जाता है है कि एक बार बार बार हमको ध्यान आ के हाँ था, में ोग का विचार चलता था या तैचरे का तो बड़ी शांति एकांत जगह थी सवेरे में देखता था तो तन में हो जाता था कि तो देखते समय ये दूध ले आए। तो मैंने चश्मा उतार दिया और चश्मा उतार करके दूध लिया तो दूध गर्म था तो उसको रख दिया और रख करके जो है वो चश्मा लगा दिया फिर देखने लगा तरह देखते देखते देर हो गई जब ध्यान गया दूध पर तो दूध उठाया ठंडा हो गया था पी लिया और पी करके रख लिया अब वो ध्यान आ गया जो चश्मा उतारा था पहले दूध पीने की अब मैं चश्मा खोजने लगा तो मैं चश्मे नहीं बहुत देर तक परेशान हो गया चश्मा आप पर है तो कहा ऐसा तो हो जाता है इसलिए कह दिया कि न नो महेश्वर स्वरूप में न तो बंद है न मोक्ष है न कोई विकल्प है तत्व का वो तो नित्य प्रकाश ही वास्ती विश्व और महेश्वर वो तो निश्चित प्रकाश रूप वही विश्व के आकार में प्रतित हो रहा है यस्य उपदेशिक ज्ञान मात्रेण अनित दृष्टि न तिरस्क्रियते तस्य तचारादि प्रयत्न तत्त्व प्रकाशे सत्य अनितिस्क्रियत अभिप्रेत दृष्टान्त महा अब दृष्टान्त भाष्यकार भगवान यहाँ पर इसलिए देते हैं कि एक बार आपको कह दिया पर कई बार सुनने पर भी हम लोगों की जगत दृष्टि दूर नहीं होती नहीं तो शुद्ध चित्त में तो एक बार सुनने से हो जाना चाहिए एक बार जब जग जाए तो फिर चुप थोड़ा भूल होती है। पर यहाँ पर कहते हैं कि यश जिस किसी साधक का औपदेशिक ज्ञान मात्र खाली जो है उपदेश कर दिया इतने ज्ञान मात्र से अनित दृष्टि न तिर दृष्टि का तिरस्कार नहीं हो पाता है तस्ने न उसको बारंबार विचार करना चाहिए रामरते आसुक्तिकालत न उसको बारंबार जो है विचारादि प्रयत्न से जब तत्व प्रकाश हो जाएगा तत्व प्रकाशी अनित दृष्टि त्रियो तो अनित दृष्टि का तिरस्कार हो जाएगा इतप्रेत्य दृष्टान्त महा साधु है ध्यान में रख करके मुख्य साधक के लिए तो हो गया बस ईशा मित्र साधु अब जो है उसके लिए प्रयास करना चाहिए उसके लिए दृष्टांत कहते हैं अब भाष्य में देखेंगे यथा चंदना गर्वादि उदकादि संबंध क्लेदादि जम औधिकम दौर तत्स्विघर्षण आच्छा शेन पार्मा गंधेन तदवद ही स्वात्मनि अध्यस्तम स्वाभाविक कर्तृत्वोक्च्ल जगत द्वैत जगत पृथिव्या जगत् जगत उपलक्षा सर्वे नामक नाम रूप विकार जातम परमार्थ सत्यात्म भाव या त्यक्तम भाष्यकार भगवान कहते हैं जैसे चंदन अगरु अगरु होता है ना तो चंदन अगरु इत्यादि जो है उदक के संबंध स, संबंध से है उदक संबंधज क्लेदादिजम वो कीचड़ी इत्यादि के संबंध से औपाधिकम दौर्गंधम उपाधि के कारण उसमें दुर्गंधि की प्रतीति होती है तब स्वरूप तत्स्वरूप न उसके स्वरूप को जरा खूब जो है मल करके जो है उपाधि को निकाल दो तो आच्छाद्य दे वो दुर्गंधी तुरंत आच्छादित हो जाती है किससे आच्छादित होती है स्व पार्थिक जो उसका अपना सुगंधी है। उस सुगंधी के द्वारा जो है वो दुर्गंधी आच्छादित हो जाती है तदव देव इसी प्रकार ही स्वात्म ने अध्यस्तम आत्मा में अध्यस्त जो स्वाभाविकम कर भोक्त आदि लक्षण जगत जो कर्त भोगलक्षण नैसर्गिक जगत है द्वैत रूप जगत्याम जो कह दिया पृथिव्या जगत उपलक्षणार्थत यह उपलक्षण है ये सर्वे नाम रूप कर्माख्यम विकार जाता सभी नाम रूप कर्माख्य जो संपूर्ण कार्य जाता है वह परमार्थ सत्य भाव अ परमार्थ सत्यात्म भावना के द्वारा जो है वह छोड़ दिया जाता है छूट जाता है छूट जाता है थोड़ा जो है टीका में देखें चंदन चंदन आदि चंदन अगरू इत्यादि का संबंधात के संबंध से आर्द्री भावादि ना जातम गीला गीला जो है बारंबार गीला हो जाने से सड़न हो जाती है यह उपाधिकम जो उपाधिक से प्राप्त दौर्गंध है वह मिथ्या है तद वह अभिव्यक्तिन स्वाभाविक उसके स्वरूप को मसल देने रूपी जो है से उसका स्वाभाविक जो सुगंधी के सुगंधी के द्वारा आच्छाद्य गंधेन आच्छाद्य व आच्छादित हो जाती दुर्गंध तद्वद विचारादे स्वरूप सदभाव इसी प्रकार विचारादी के द्वारा स्वरूप का सद्भाव होने से मिथ्या बुद्धि बाधकत्व संभवती मिथ्या बुद्धि से जो है बाधकत्व तो संभव है ये जगत का जो है बाधकत्व हो जाता है तदवद ही रहने दे अपनी पीका फिर ओम निचारा ईसावासीषद के प्रथम मंत्र का चल रहा है इसमें भाष्य में हो गया था कि तदव देव स्वात्म अभ्यस्थम स्वाभाविक लक्षणम जगत द्वैत जगतिया पृथिव्या जगतक्षमेंख्य जात पर सत्यात्म भाव या त्यक्त स इसका त्याग किस रूप में हुआ इसका त्याग इतने कि एक जो है वह परमात्म सत्य तत्व ही है पर्दा से अतिरिक्त चित्र नहीं तो है चित्र का त्याग पर्दे ही है ठीकाकार थोड़ी बात लिखते हैं देखिए ये रह गया था कि तद्वदेव के बाद टीका रह गई थी स्वभाव भाष्य में आया स्वाभाविकम कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि लक्षण कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि को स्वाभाविक बताए स्वभाव क्या है क्योंकि स्वभाव का अर्थ भिन्न भिन्न प्रकार से होता है कहीं कहीं जो है उसका अर्थ करते अनादि अविद्या अनादि अविद्या का नाम ही स्वभाव तो स्वभाव यहाँ पर क्या है अनादि अविद्या वही अविद्या जो है कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि जो है वह लक्षण भाव उत्पन्न करती इसलिए टीका काल लिखते स्वभाव अनादि अविद्या तत्कार्यम स्वाभाविक अविद्या का कार्य जो है उसका नाम है स्वाभाविक तो ये कर्तृत्व भोक्तृत्व तो अविद्या का कार्य है इसलिए उसको कहा गया स्वाभाविक इति स्वाभाविक आदि ऐसा क्यों कहा स्वाभाविक कह देने से वहां पर तात्पर्य ऐसा अर्थ तो क्यों करना पड़ता कर? स्वाभाविक कह देने से ऐसा नहीं समझना कि ये चीज तो इसमें स्वाभाविक है तो दूर नहीं हो सकती है अविद्यात जब स्वाभाविक का अर्थ आपने कर दिया तब इसका मतलब ज्ञान होने पर उसका बाद हो जाएगा ज्ञान होने पर उसका तो स्वाभाविक का अर्थ जब अविद्यात हो गया तो विद्या के द्वारा उसकी निवृत्ति इसी बात को कहते हैं कि इत्यादि बाध योग्यत्व तो प्रदर्शनार्थम विशेषण स्वाभाविकम जो ये विशेषण दिया किसका विशेषण स्वाभाविकम दिया कर्तृत्व आदि लक्षण स्वाभाविकम जगत ये जगत का विशेषण दिया तो जगत स्वाभाविक है माने अभी है जो स्वभाव का अर्थ कर दिया अविद्या तो जगत स्वाभाविक है माने जगत अविद्या जगत है तो विद्या के द्वारा इसका बात हो तो बहुत चीजें जो है वो स्वाभाविक प्रयोग ऐसे होता है तो वहां पर भी इसी प्रकार का जैसे दर्पण में प्रतिबिंब ग्राह्यता स्वाभाविक है तो वो स्वाभाविक जो है वह वो तो स्वाभाविक है ग्राहिता तो स्वाभाविक है तो स्वाभाविक के कारण जो है वो स्वभाव उसका स्वभाव ऐसा है तो उसमें जो, तो उस जो प्रतीत होने वाला जो प्रतिबिंब है वो वस्तुता उसमें बाधित है है नहीं तो इसी प्रकार यहाँ पर समझना कि जगत जो है को स्वाभाविक कह देने का तात्पर्य हुआ कि विद्या के द्वारा जो है वो बाधित हो जाता है वतो अनित तिरा, तिरस्कार संभावनाम युक्ति चारादत्न अनृतदृष्टितिरास्कार युक्तिदम अहम च ईश्वर एवं भावनायाुक्तिशल्ल सेचारे अतर्वकर्मस मंत्रे विवक्षि अब दो प्रकार का साधक यहाँ पर ले जाए एक को कहते हैं कि जो विचार करने में जो है समर्थ है विचार करता है बारंबार जो है विचार करता है मनन करता है तो विचार करने में जो समर्थ है तो विचाराधि प्रयत्न वो तो विचाराधि प्रयत्न में लगा हुआ है संशय निवृत्ति में लगा हुआ है मन में लगा हुआ है विचार में लगा हुआ है यही प्रयत्न है आसुक्त्यमृत्य कालम ने वेदांत चिंतिया ये जो है वह इस प्रकार का है प्रयत्न इस प्रकार इस प्रकार के प्रयत्न में जो लगा है वह क्या करे अनित अनित दृष्टि तिरस्कार संभावना वह धीरे धीरे विचार करते करते उसकी अनित दृष्टि का तिरस्कार हो जाएगा अनृत दृष्टि का तिरस्कार अन्य दृष्टि बाधित हो जाएगी जब उसके अंदर निश्चय हो जाएगा तो अनित दृष्टि अनित दृष्टि बाधित हो जाएगी कहने का तात्पर्य है कि वह ये जगत दिखाई नहीं देगा ऐसी बात नहीं पर जैसे मान लीजिए आपको दिग भ्रम कहीं हो जाता है और भ्रम हो जाता है मालूम होता है कि पश्चिम में सूर्य उदय हुआ हो रहा है तो उसके बाद इंद्रिय शक्ति से तो मालूम हो रहा है पश्चिम में सूर्य उदय हो रहा है पर आपके अंदर क्या ज्ञान मालूम होता है यही पूरक अंदर से क्या जानते हैं आप जो हमको पश्चिम मालूम हो रहा है यह पूरब है क्यों ऐसा मान लेते हैं जब आप इंद्री शक्ति आपको पश्चिम बता रही है तो आप पूरब क्यों क्योंकि आपके अंदर यह अनुभूति है कि सूर्य पूरब में ही उदय होता है पश्चिम में उदय ऐसे विचार करते करते करते करते जब एक तत्व को बुद्धि स्वीकार कर लेगी तब आपको ये भेद दृष्टि होती हुई भी इंद्रिय से दिखती हुई भी इसका तिरस्कार हो जाएगा इसमें सच्चाई नहीं रहेगी इसका तिरस्कार हो जाएगा और आदर किसको मिलेगा कि एक परमात्म तत्व है उसी पर ये भ्रम से भाषित होता है तो उसका हो जाएगा तिरस्कार विचार तो करते करते अभ्यास करते करते उसका जो है तिरस्कार होगा इसी बात को कहते अनित्य दृष्टि तिरस्कार संभावना भुगतान अनित्य दृष्टि का तिरस्कार हो गया अच्छा कहते हैं कि बहुत साधक ऐसे भी होते हैं जो मोक्ष चाहते हैं पर विचार करने में समर्थ नहीं होते मन प्रधान दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। देखिये हमेशा देखिएगा कि जो अपने यहाँ साधन बताए गए हैं तो जैसे मान लीजिए कि आपको हमको विद्युत समझाना हो तो या तो प्रकाश को आधार बना करके हम विद्युत समझाने का प्रयास करेंगे या पंखे को आधार बना करके विद्युत को समझाने का प्रयास करेंगे क्या दोनों को आधार बना करके विद्युत को समझाने का प्रयास करेंगे क्योंकि विद्युत को ऐसे तो नहीं दिखा सकते हैं जैसे तो जिससे ये प्रकाश हो रहा है बल्ब में वो विद्युत है जिससे ये पंखा चल रहा है मशीन भी चलने है वो विद्युत है तो समझाना विद्युत को है पर विद्युत को सीधे नहीं समझा सकते हैं तो कार्य को लेकर के समझाने का हम प्रयास ऐसे आत्मा विषय तो बनेगा नहीं समझाना आत्मा को है तो आत्मा को समझाना है आत्मा को समझना है तो हमारे अंदर कहीं ज्ञान शक्ति है क्रिया शक्ति जैसे आगम में कला था, तो प्राण और जो है वह ज्ञान, क्रिया और ज्ञान तो इसके माध्यम से हम चैतन्य को समझाते क्योंकि केवल जो है ज्ञान से नहीं समझा सकती चैतन्य को ये प्राण भी उसी का उसी से हो रहा है प्राणन भी उसी से हो रहा है इसलिए ज्ञान शक्ति को लेकर के और जो है प्राण शक्ति को लेकर के चैतन्य को समझाते हैं तो ये दोनों हमारे लिए साधन बन जाते हैं ज्ञान शक्ति और ये प्राण शक्ति श्री कुश्वराचार्य जी ने अपने बातचीत में कहा ज्ञानक क्रिए शिवे नहीं क्या संक्रांति सर्व जंतुशु ये ज्ञानक क्रिया जो है वह है कहां इसका मूल है शिव शिव में होकर के जैसे प्रकाश और ये गति विद्युत में होकर के यहां अभिव्यक्त हो रही है ऐसे ज्ञानक क्रिया शिव में होकर के जो है ये जीव में अभिव्यक्त हो रही है तो जो अभिव्यक्त हो रही है तो शिवत्व के ना उस जहां जिसकी शक्ति अभिव्यक्त हो रही वहां वो है तो शिवत्व का वारण कौन कर सकता है शिव है ही तभी उसकी शक्ति दिख रही है शिव नहीं हो तो शक्ति नहीं दिख इसलिए शिवत्व का वारण जीव के शिवत्व का वारण कोई नहीं कर सकता है तो अपने यहां जो साधन हैं वह साधन कहीं प्राण प्रधान साधन है और कहीं बुद्धि प्रधान साधन है बुद्धि में दो भाग है एक मन और एक बुद्धि तो कहीं विचार प्रधान साधन है कहीं भावक प्रधान साधन है कि मन जो है उसमें भाव प्रधानता है और बुद्धि में विचारक प्रधानता है तो कहीं विचारक प्रधान साधन है कहीं भावक प्रधान साधन है और कहीं प्राण को विचार के साथ मिला लेते हैं प्राण को भाव के साथ मिला लेते हैं इसी में घूम घाम करके आपको जितना साधन मिलेगा सब इसी प्रकार का साधन मिलेगा और भावक प्रधान साधक ज्यादा होते हैं इसीलिए आप देखेंगे कहीं कहीं कथा में हमने कथा में अनुभव किया कि जैसे रामायण की कथा राम किन करती है तो वह बुद्धि प्रधान है वो कथा कैसी है बुद्धि प्रधान है और मुरारी बापू की जो रामायण की कथा है वह भाव प्रधान है ये भाव बनाते हैं भाव का वाताव है संगीत आदर के माध्यम से भाव का वातावरण है पर जितने लोग वहां एकत्रित होते हैं उतने यहां नहीं एकत्रित होते तो बुद्धि प्रधान को लगता है क्यों जाते हैं वहां क्यों जाते इसलिए जाते है कि ये भाव, भाव प्रधान व्यक्ति ज्यादा है और भाव का वातावरण बनता है वहां पर भाव का वातावरण बनता है वो खींच लेता है यहाँ पर इसी बात को थोड़ा संकेत कर रहे हैं कि जो भावक प्रधान है वह विचार कैसे करेंगे भाव प्रधान जो हैं उनको भाव रूप साधन है कैसे है पहले तो कह दिया ना विचार आदि प्रयत्न वो अनित दृष्टि तिरस्कार संभावना मुक्त युक्ति अनभिज्ञ जो युक्ति से अभिज्ञ नहीं है युक्ति नहीं जानता है तो वो भाव बनाएगा सर्व सर्विदम अहम च ईश्वरी ये सारा का सारा ईश्वर है, है और मैं भी ईश्वरी हूं ऐसी भावना करेगा राम सी में सब जग जानी ऐसी भावना करेगा क्योंकि विचार से तो ज्ञान होता है बुद्धि में निर्णय होगा और भावना में कोई जरूरत नहीं है ये सालग्राम है ये विष्णु है अब उसमें कोई तर्क का काम नहीं है कि ये पत्थर कैसे विष्णु होगा या क्या प्रक्रिया एक कुछ प्रक्रिया से मतलब नहीं है ये विष्णु कैसी है ऐसी जो भावक प्रधान है वह भावना करेगा कैसी भावना करेगा इसी प्रकार भावना वो करेगा कि सर्वम इदम अहमशरे ये सारा का सारा जगत और मैं जड़ चेतन जितना है ये क्या है ईश्वरी एक ईश्वरीय एक ईश्वर ही जो है वह जड़ चेतन के रूप में सारे जगत में प्रतिभाषित हो रहा है ईश्वर से अतिरिक्त तो कुछ नहीं है ऐसी भावना करेगा वो विचार नहीं करेगा तो, गुरु से एकदम ज्ञान हो जाता है तो ज्ञान हो, तो हो जाता है वहां का तो प्रश्न भावना बदल देंगे ज्ञान हो जाता है तो वहां पर तो साधन का प्रश्न खत्म हो गया ना वहां पर तो साधन का प्रश्न समाप्त हुआ जहां पर सुन करके तब अभ्यास करना पड़ता है तो वहां पर सुन करके अभ्यास करना पड़ता वहां एक विचार प्रधान अभ्यास होगा एक भाव प्रधान अभ्यास तो वहां तो शब्द से सीधे ज्ञान हो गया तो उसके लिए कहा कि ईदम अहम च ईदम करके जो मालूम हो रहा है अहम करके कार्यकर्ण संघात मालूम हो रहा है ये दोनों क्या है ईश्वरी व ईश्वरी ही है इति इतिभावना अधिकृत ऐसी भावना में जो अधिकृत है तो अधिकृत अब इसको कहते युक्त दोनों को एक साथ लेखिए युक्ति कुशल से विचार अधिकृत कुशल जो है वह विचार में अधिकृत है और युक्ति अन्य भावनाया अधिकृत ऐसा न कर ले युक्ति से में जो अनभिज्ञ है वह भावना में अधिकृत है अधिकारी है और युक्ति में जो कुशल है वह विचार में अधिकारी है लेकिन ये दोनों को सर्वकर्म संन्यासी एव अधिकार ये दोनों का सर्वकर्म संन्यास में अधिकार है क्यों सर्वकर्म संन्यास में अधिकार है दोनों को इसलिए सर्वकर्म संन्यास में अधिकार है कि कर्म जो साधन और उसका जो फल साध जो यहाँ से लेकर के वहां तक का जो है ब्रह्मलोक पर्यंत पर्यत जो साध दोनों वासनाओं का उसने परित्याग कर दिया है दोनों संसार का परित्याग कर दिया विरक्त हो गया है तो उसको जब विरक्त हो गया साध्य साधन से जब विरक्त हो गया है तो कर्म संन्यास में उसका अधिकार तो अधिकार हो करके उसकी यही यही उपासना ये उपासना भावना रूप साधना एक की होगी और एक की विचार प्रथम साधना होगी तो इसको कहा सर्व कर्म संन्यासी विकार है ये मंत्र विवक्षित है इस मंत्र में विवक्षित है इसलिए कहिए अब माग्रधा ये माग्रधा से संयास विवक्षित है माग्रधा से यहां पर संन्यास विवक्षित है इसकी लालच मत कर बस यही यह नहीं तो जो है वह जो ये भाव भावना करना विचार करने में बाधा पड़ेगी इसलिए जो है इसका अभिकांशा छोड़ दे तो साध्य साधन अभिकांशा को छोड़ दिया तो सर्व सर्भकल संयासी तो हो गया विवक्षित उसका तो ये विवक्षित अधिकार है ये विवक्षित तीन त्यक तीन त्याग परामर्श एक हेतु और देते क्योंकि तीन त्यक्तिन यहाँ त्यक्त तो शब्द से त्याग का परामर्श भाषिकार भगवान ने किया है और सन्यास है त्याग सन्यास है त्याग तो तीन त्यक्त न तेन त्याग न रूपेण त्यागे नुंजी था देखिये ऐसा संबंध लगाइए तेन, तेन त्यक्त न भुंजी था तो त्यते न का त्यागे न अर्थ किया त्याग विवक्षित है तो वो सन्यास विवक्षित हो गया सन्यास संक ऐसा अभ्यास करे तो विविधुषु को भी जो है इसके द्वारा विविधु का सन्यास हो गया विविधषु का सन्यास में अधिकार ज्ञानी का तो स्वाभाविक है ही है वो तो अलग चीज हो गई यहां विविधशु विचार रूप साधन करेगा थवा जो है वह भावना रूपी साधन करेगा उसको भी संन्यास में अधिकार है क्योंकि वह मोक्ष ही चाहता है जो कुछ से नहीं चाहता तो सर्व कर्म सर्वकर्म संधिकार ई मंत्रित तेन इत्यत्र त्याग परामर्श और यही नहीं दूसरी जगह भी महाभारत इत्यादि में भी ये बात कही गई है तेज तब हि तज गेय त्यक्तू प्रत्यक्परम पदम पते त्यक्तू त्याग करने वाले का